यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय इसलिए रामचरित मानस में बड़ी सांकेतिक भाषा में लिखी गई है लंका की संध्या अयोध्या की संध्या और मिथिला की संध्या तुलसीदास जी ने तीन संध्याओं का वर्णन किया लंका में जब संध्या काल में सूर्यास्त हो रहा है तब गोस्वामी जी ने कहा संध्या समय जान दस सा भवन चले ऊ निरखत भुज भी संध्या की बेला हो रही है रावण घर की ओर चला पर्व देख क्या रहा है अपनी भुजाओं की ओर देखते चल रहा है ये भुजाएं हैं जिसने संसार में किसको परास्त नहीं कर दिया ये वे भुजाएं हैं जिसने कैलाश सहित भगवान शंकर को उठा लिया अगर संध्या समय हम और आप यही सोचने लगें कि मैंने कितने बड़े कार्य किए मैंने कितना पुरुषार्थ किया मैं कितना बुद्धिमान विशिष्ट व्यक्ति हूँ तो निश्चित रूप से हम उसी के अनुयायी होंगे अपनी महिमा अपना पुरुषार्थ देखने की संध्या रावण की संध्या है अयोध्या में तो संध्या को बड़े पवित्र रूप में देखा जाता था अयोध्या में दो प्रकार की संध्या हुई मैं आशा करता हूं आप एकाग्रता से उसे सुनेंगे भगवान राम का जन्म मध्यान्ह में हुआ शास्त्र में उसे भी संध्या कहा गया है शास्त्र कहते हैं कि संध्या तीन बार करनी चाहिए उसमें उन्होंने मध्यान्ह को भी स्थान दिया इसका अभिप्राय है कि वैसे तो प्रकाश है पर मध्यान्ह के पहले की ओर देखें तो प्रकाश पूर्णता की ओर जा रहा है और बाद में उसमें न्यूनता आने लगती है भगवान श्री राम चैत्र मास की नौमी तिथि को ठीक मध्यान्ह में प्रकट हुए अब एक और अनोखी बात गोस्वामी जी ने जोड़ दी उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ दिन में हुआ मध्य दिन में हुआ तो सूर्य की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही तब सूर्य ने अपने नियम में एक व्यतिक्रम उपस्थित कर दिया सृष्टि में काल का बड़ा महत्व है सारी सृष्टि काल के द्वारा ही संचालित है आप देखते हैं कि पंचांग पहले से ही बता देता है कि सूर्य कब उदित होगा चंद्रमा कब उदित होगा सचमुच सूर्य एक मर्यादा में निरंतर गतिशील है और गतिशील होते हुए भी निरंतर वह काल की परिधि में रहता है किंतु आज कुछ परिवर्तन हो गया क्या सूर्य ने अपनी वह मर्यादा छोड़ दी बड़ी सांकेतिक भाषा है याद रखिए घड़ी को महत्व दीजिए पर कभी कभी घड़ी को बंद करना भी सीखिए सूर्य ने एक अनोखा कार्य किया गोस्वामी जी ने कहा मास दिवस का दिवस भा मरमन जानय को दो बातें कहते हैं एक तो जो राम नवमी थी एक महीने तक सूर्य आकाश में उदित रहा उसके साथ प्रश्न आया कि लोगों को तो लगा होगा कि आज क्या हो गया है आज सूर्य अस्त क्यों नहीं हो रहा है तो गोस्वामी जी एक वाक्य जोड़ देते हैं मरमन जानय को कोई भी इस रहस्य को नहीं जानता है अब इसके कई तात्पर्य हैं अगर उसको तात्विक संदर्भ में देखें तो उसका अभिप्राय है कि जिस ब्रह्म का आविर्भाव हुआ है वह क्या है अगर वह देश काल की परिधि में हो तो यह माना जाता है कि जो काल की परिधि में आ गया देश की परिधि में आ गया जो रूप की सीमा में आ गया वह तो नश्वर ही होगा तब अवतारवाद क्या क्या होगा भगवान जब अवतार लेंगे तो किसी देश में लेंगे किसी काल में लेंगे किसी रूप में लेंगे तो उसे किस दृष्टि से देखेंगे तो इसका समाधान इस रूप में किया गया वह ब्रह्म भले ही कालातीत हो देशातीत हो रूप से परे हो लेकिन वह भक्ति की भावना से प्रेरित होकर देश में दिखाई देता है काल में दिखाई देता है व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि मैं अव्यक्त हूँ पर जो साधारण व्यक्ति है अज्ञा व्यक्ति है वह मुझे व्यक्त रूप में देखता है तो उसका अभिप्राय मानो यह है कि भगवान जब दिखाई देते हैं तो लगता है कि वे देश में आ गए काल में आ गए व्यक्ति के रूप में आ गए पर उसके साथ साथ वे उससे परे भी रहते हैं अतीत भी रहते हैं यह बात सैद्धांतिक रूप में अनेक बार बताई गई है यों कहा गया कि ईश्वर सगुण है कि निर्गुण है तो रामायण में कहा गया कि एक विचारधारा संतों की यह थी जो मानते थे कि ईश्वर निर्गुण निराकार है दूसरों का आग्रह था कि वे सगुण साकार है रामचरितमानस में कहा गया अगुण सगुण गुण सुंदर निर्गुण सगुण विषय समूपम्ञान गिरा गोदी तम वह निर्गुण और सगुण दोनों ही है और इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि बिना सगुण हुए लोगों को दर्शन हो नहीं सकता इसलिए वह सगुण है और इसके साथ वह अपने आप में निर्गुण है इसको समझाने के लिए गोस्वामी जी ने बड़ा प्रचलित सा दृष्टान्त दिया उन्होंने कहा कि जैसे एक अभिनेता जब रंगमंच पर अभिनय करता है तो किसी का पुत्र बनेगा किसी का भाई बनेगा किसी का शत्रु बनेगा उस समय उसका कोई नाम होगा और रंगमंच पर लोग उसे उसी नाम से जानेंगे अभिनेता की सफलता यह है कि इतनी देर वह है उसी नाम को सुनकर वह बोल पड़े और नाटक में उसको जो कुछ बताया गया है उसे वह प्रदर्शित करे अभिनेता को देखकर दर्शक कितना चकित हो जाता है कितना प्रभावित हो जाता है कहीं वह रोता है कहीं हंसता है अभिनेता की विशेषता क्या है जो भूमिका उसे दी गई है उसे प्रस्तुत कर रहा है पर गोस्वामी जी ने एक अद्भुत बात कही श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत से कुछ भिन्नता सी लगती है गीता में यह बात कही गई है कि व्यक्ति के लिए निर्गुण कठिन है और सगुण सरल है यह बात भी बिल्कुल ठीक है इसका अभिप्राय है कि जो निराकार है जो गुण से परे हैं उसकी कल्पना व्यक्ति कैसे करेगा लेकिन गोस्वामी जी एक दूसरा पक्ष रखते हैं इस दृष्टि से विचार करके देखें